ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश हो नहीं बारा जो निर्विघ्न पंथ निरबह सो केवल परम पद लह अति दुर्लभ केवल परम पद पुराण निगम आगम भद, राम भजत गोसाई भदय ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है हे पक्षीराज इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती जो इस मार्ग को निर्विघ्न निवाह ले जाता है वही कैवल्य मोक्ष रूप परम्पद को प्राप्त करता है संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम्पद अत्यंत दुर्लभ है किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है बिनु जल रहिन कोटि भाति को करय पाये तथा मोक्ष सुख सुनखगराये रहन सकें हरि भगत बिहाई अस हरि भगत सयाने मुक्ति निरादर भगति लुभाने भगति करत बिन जतन प्रयास संस्कृति मूलये ध्याना जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे वैसे ही हे, हे पक्षीराज सुनिए मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है भोजन करिय त्रिपित सुगम सुख दाय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 जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है ऐसे सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे ऐसा मूर्ख कौन होगा सेवक भाव बिनो भवन तरिय उगार भज हुम पद पंकज अस सिद्धांत विचारि जो चेतन कह जड़ करे जड़ ही करतन असर थर भुलाय कहे जय भजन हे सर्पों के शत्रु गरुण जी मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेवामी है इस भाव के बिना संसार समुद्र से तरना नहीं हो सकता ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमनों को भजन कीजिए जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भसते हैं वे धन्य हैं